विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम लोग कुछ खास लोगों को मिलाने की कोशिश करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ कविता सिंह जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से कविता सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेरा नाम कविता सिंह है और मैं खजाव से हूँ और मैं खजुराह की नगर परिषद अध्यक्ष भी हूँ तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है वैसे मैं कहूँगी मेरा नाम शिव कविता है और मुझ पर ईश्वर की अपार कृपा है ये मेरा परिचय है कविता सिंह जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने शब्दों में कि अपना छोटा सा परिचय आपने दिया वैसे खजरों की आपको महारानी भी कहते हैं लोग तो एक बड़ा परिचय से हम लोग परिचित जरूर होते हैं एक अट्रैक्शन देते हैं तो मैं चाहूँगा कि कविता सिंह जी से हम जानना चाहेंगे आप अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में जी आ, मैं एक राज परिवार से हूँ उसमें मेरा कुछ भी नहीं है जो मेरे आ, मैं छतरपुर राज परिवार है मैं उनकी जो लेट महाराज थे भवानी सिंह उनकी पुत्रवधू वधु हूँ और मेरे जो पति हैं विक्रम सिंह जी आ, वो राजनगर से विधायक भी हैं और यदि मैं महारानी हूँ तो वो छतरपुर महाराज हैं और वो एक हमारे यहाँ एक चूंकि स्टेट का मर्ज हो चुका है परंतु आज भी हमारे परंपरा के अनुसार आज भी वो वंश वन्स, वंशा वन्सा, वंशा अनुसार जैसे मेरा एक पुत्र है तो वो युवराज है इस तरह वो चल रहा है तो उसके तहत मैं महारानी हूँ और मुझे वहाँ की जनता जो है वो उनका स्नेह और उनका प्रेम है कि मुझे आज भी महारानी की नज़र से देखती है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना परिचय भी दिया और साथ साथ वहाँ की जो जनता है जो आपसे स्नेह प्यार से आपको आज भी उसी रूप में देखते हैं जिस तरह से परंपरा से चला आ रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि एक महिला जो है परिवार की आत्मा होती है ऐसा मैं कह सकता हूँ तो आपके विचार इस पर सुनना चाहेंगे हम हाँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने एक महिला जो होती है वो एक परिवार की आत्मा होती है। मैं आत्मा कहूँ या रीढ़ की हड्डी कहूँ क्योंकि एक महिला ही है आप देखें जब एक महिला को पता होता है कि उसके परिवार के सदस्यों को कितना क्या यहाँ तक कि हर चीज़ पर पता होता है कि उसको क्या पसंद है कौन सा व्यक्ति क्या पसंद कर रहा है जबकि हम मैं ये नहीं कहती कि पुरुष को पता नहीं होता परंतु महिला जान होती है आत्मा होती है वो सबका ख्याल रखती है वो ख्याल रखती है कि मेरे द्वारा सभी खुश हों मेरे द्वारा सभी मैं कुछ ऐसा करूं जिससे अपना वो अपना ध्यान कभी नहीं दे पा मेरे हर परिवार के मेरे बच्चे मेरे पति मेरे सास ससुर मेरे रिलेटिव जो जिनके साथ भी वो रहती है वो खुश रहें मेरा यही है कि महिलाएं जान होती हैं लेकिन मेरा उनसे एक और मेरा अनुरोध है निवेदन करूंगी मैं कि वो परिवार के लिए करें क्योंकि उनके बगैर परिवार अधूरा है परिवार एक महिला के बगैर बन ही नहीं सकता परंतु अपनी शक्ति को पहचाने जिस तरह वो आज एक परिवार को संभाल सकती है जब परिवार को संभालना आसान नहीं होता तो मेरे ख्याल से यदि उसने ये जाना उसकी शक्ति उसने उसने जाना तो इस दुनिया में वो इस दुनिया को संभाल सकती है मैं तो कहूँगी कि आ, महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने वो हर फील्ड में आए जैसे मैं राजनीति में हूँ मैं कहूँगी आए राजनीति में क्योंकि ज़रूरत है जितनी लीडरशिप महिलाओं में होगी मुझे नहीं लगता कि मैं पुरुषों की विरोधी नहीं हूँ पर मुझे लगता है महिलाओं में ज़्यादा लीडरशिप होती है आप देखें कि एक परिवार में महिलाओं की ज़्यादा चलती है आप होता है कि एक महिला चुकी ख्याल रखती हैं इसलिए उनका ज़्यादा चलता है तो मेरा उनसे आह्वान है उनसे निवेदन है कि आए हर क्षेत्र में आए और छा जाए अपनी आ, अपनी अलग पहचान बनाएँ हर महिला में एक शक्ति है उस शक्ति को जागृत बहुत ही अच्छी बात कविता सिंह जी आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एक महिला के अंदर जो शक्ति है क्षमता है उसको पहचानने के लिए आपने कहा और उसको पहचान कर इस संसार में भी अपना एक रोल निभाने के लिए आपने पूरा बताया है महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर शब्द आपने यूज किए हैं तो जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर जो राजस्थान और गुजरात के लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक छोटा सा एक जी मैं उनके लिए क्योंकि मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी में आई हुई हूँ और मैंने यहाँ दादी जानकी को सुना है इतनी ममतामयी इतनी प्रेममयी माँ तो मैं कहूँगी कि हर नारी अपने उनको देखे उनको आदर्श ले मदर टेरेसा हैं उनको आदर्श ले कितना ममता है उनके अंदर कितना प्यार है हर किसी के लिए हर कुछ ऐसा लगता है जब वो बोलती हैं कि हर एक उनका बच्चा है तो गुजरात की मैं गुजरात की हुई राजस्थान की बल्कि मैं कहूंगी पूरे देश की महिलाएं ये अपने अपने परिवार को साथ लेते हुए अपने शक्ति को पहचाने अपने आदर्शों को पहचाने आगे बढ़े ये दुनिया उनकी है और वो विजय पता का धन्यवाद शुक्रिया कविता जी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छी बातें आपने अपने, अपने अनुभव के हमारे साथ सजा किया धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद तो जीवन देने वाली माँ भी कुछ से हारी शाह जग मैं अब तक जारी है